पुरुषो मुनिगण उपस्थित पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्यो हमारी चर्चा जन्म के संबंध में प्रारंभ हो गई है तो स्वामी जी जन्म के संबंध में अनेक तरह से पाठकों को समझाना चाहते हैं, या श्रोताओं को समझाना चाहते हैं कि जन्म क्या है जन्म के संबंध में स्वामी जी महाराज स्वयं मंतव्य मंतव्य प्रकाश में तीन प्रकार से जन्म का होना स्वीकार करते हैं यानी जन्म को तीन भागों में विभाजित कर दिया है एक तो परजन्म मध्य जन्म और पूर्व जन्म तो हम किस जन्म में है हम मध्य जन्म में हैं पूर्व जन्म तो पहले हो चुका अब उस पूर्व जन्म से हम मध्य जन्म में आए हैं और इस मध्य जन्म मृत्यु में जब बदलेगा तो हम जब जन्म लेंगे तो वो हमारा मध्य जन्म होगा लेकिन अभी वो हमारे लिए पर जन्म है इसको दूसरे शब्दों से भी हम व्याख्या का रूप दे सकते हैं भूत जन्म भविष्य जन्म और वर्तमान जन्म तो न तो हमको पहले का पता है कि हम कहाँ से आए कौन हमारे माता पिता थे किस परिवार में जन्मे थे कहा थे किस देश का नाम था कुछ हमें नहीं मालूम सब अज्ञात है तो अज्ञात से आए हैं और अज्ञात की ओर ही चले जाएंगे क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमें कुछ पता नहीं लगा कि हम कहाँ गए कहा हमने जन्म लिया जैसे हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं है संस्कारों के आधार पर हम अपनी मानसिक अवस्था को तो कुछ इस तरह के बारे में रूप दे सकते हैं, उसको इस तरह बता सकते हैं कि हम पिछले जन्म में शायद मनुष्य रहे होंगे या हमारे इस विषय के संस्कार थे तभी हम इस जन्म में हमने इस तरह के कार्य को हाथ में लिया है पढ़ने का लिखने का विचारने का या कोई भी कार्य तो इन संस्कारों के आधार पर तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने अमुख जन्म में इन इन विषयों का अध्ययन किया है लेकिन देश स्थान काल नहीं बताया जा सकता तो हम व्यक्त रूप में हैं मरने से पहले भी हम अव्यक्त थे मरने से नहीं मरने से पहले हम व्यक्त है और जन्म लेने से पहले हम अव्यक्त हैं तो जन्म लेने से पहले भी अव्यक्त हैं और जन्म लेने के लेने जब लेंगे तब भी हम अव्यक्त हो जाएंगे वर्तमान की अपेक्षा तो वर्तमान केवल व्यक्त है बाकी दोनों अव्यक्त हैं जन्म से पहले का अव्यक्त है और मृत्यु के बाद अव्यक्त है तो स्वामी जी इस प्रकार से जन्म को तीन भागों में विभाजित कर देते हैं स्वामी जी आगे कहते हैं कि जन्म का अर्थ क्या है इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए इसकी पहचान करनी चाहिए कि जन्म क्या तो कहते हैं शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग्य परमाणुओं का संघात तब होता है जब जन्म होता है यानी शरीर का व्यापार शरीर की चेष्टाएं शरीर में शरीर के बाहर जो कर्म इन्द्रियां हैं शरीर के अंदर जो जान इन्द्रिया है तो इन सब साधनों से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से अपना व्यवहार करते हैं तो ये जो व्यवहार है देखना सुनना बोलना चलना लिखना विचारना आदि आदि इन सब व्यवहारों को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है जब आत्मा इस शरीर के साथ में जुड़ी हो आत्मा अगर नहीं है शरीर में तो हमारे ये सारे के सारे व्यापार निष्क्रिय हो जाते हैं और हम स्वयं निष्प्राण हो जाते हैं तो कहते हैं कि जन्म का मतलब है कि किसी शरीर के साथ में जुड़ जाना और जुड़ने के बाद उसकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलनी आरंभ हो जाती हैं तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया रूप जो व्यापार है वो शरीर के साथ जब तक आत्मा का संयोग नहीं होगा तब तक व्यापार संभव नहीं है तो एक तो ये बात कहते हैं और कहते हैं शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग परमाणुओं का संघात यानी परमाणुओं का संघात तो क्या है कि ये शरीर भी एक प्रकार से परमाणुओं का संघाती है तो जब ये बनता है जब इनका संयोग होता है संघात का मतलब जब इनका संयोग होता है आत्मा के साथ तब जन्म होता है अब एक दूसरी परिभाषा करते हैं इसी खोलते हैं। कहते हैं अर्थात सब साधनों से युक्त होकर क्रिया योग्य जब शरीर होता है सब साधनों से युक्त होकर सब साधन कौन से शरीर हाथ पैर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब हमारे साधन हैं, क्योंकि जीवात्मा का आश्रय जो है वो जीवात्मा का जो घर है वो शरीर है जैसे हम घर में रह करके हम घर की क्रियाओं को करते हैं तो ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में रह करके अपने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को करता है बहुत प्रकार के व्यवहार करता है देखना है चलना है खाना है पीना है संवाद है विवाद है बहुत तरीके के व्यापारों को वो करता है तो कहते हैं कि जब इन साधनों से युक्त तो होकर क्रिया योग जब शरीर होता है तब जन्म होता है ये दूसरी परिभाषा कर दी कि जब क्रिया योग्य शरीर होता है तब जन्म होता है यानी गर्भाशय के अंदर क्रिया योग्य शरीर नहीं है उस समय वो कोई क्रिया नहीं कर सकता है तो इसलिए स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि क्रिया योग्य जब शरीर होता है जब साधनों से युक्त होकर के क्रिया योग्य जब शरीर हो जाता है तब उसका नाम जन्म है और एक परिभाषा और करते हैं तब सार्श यह है कि इंद्रिय अर्थात प्राण और अंतःकरण ये शरीर के मध्य जब उपयुक्त होते हैं तब जन्म होता है अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि जब प्राण आदि इंद्रियां इंद्रियों को उपनिषद में इंद्रियों के नाम से तो का ही गया है लेकिन प्राण के नाम से भी कहा गया है प्राण को भी उपनिषदों में कहीं कहीं इंद्रियों शब्द से व्यवहार किया है प्राण अर्थात इंद्रिया तो कहते हैं कि जब ये अंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और ये सब इंद्रिया जब ये शरीर के बीच में जुड़ जाती हैं, यानी जब इनसे शरीर जुड़ता है जब ये सारी सेना लेकर के शरीर जब बाहर आता है ये हमारी सेना ही तो है ये साधन है जैसे एक युद्ध क्षेत्र में योद्धा साधनों से लड़ता है अगर साधन उसका बेकार हो जाता तो उसकी पराजय भी संभव हो जाती है तलवार से लड़ रहा है तलवार हाथ से छूट गई लड़ते लड़ते अब हम अब शत्रु से लड़े तो लड़े कैसे या तो शत्रु की तलवार छीने या ये है कि हम वीरगति को प्राप्त करें तो जैसे हमारे शरीर का कोई अंग जब विकृत हो जाता है तो उस अंग से फिर हम ठीक से काम नहीं ले सकते तो कहते हैं कि ये जो अंताकरण और साधन इंद्रिय जब शरीर के साथ जुड़ते हैं उपयुक्त होते हैं तब जन्म होता है आगे और कह रहे हैं जन्म अर्थात शरीर और जीवात्मा इनका संयोग अब सीधा सीधा सा व्याख्यान करते सीधी परिभाषा कर देते सीधी साधी सरल कि जीवात्मा और शरीर का संयोग जन्म है इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती इससे स्पष्ट इस है कि शरीर और जीवात्मा इनका वियोग मरण कहलाता है अब स्वामी जी अर्थापत्ति से दूसरी व्याख्या कर देते हैं कि जब शरीर से कोई ऐसी शक्ति निकल जाती है जब शरीर किसी काम का नहीं रहता ना बोलता है ना सोचता है ना विचारता है ना काम करता है सारी की सारी क्रियाएं उसकी कुछ भी प्रकट नहीं करती तो जो शक्ति निकल जाती है शरीर से उसको हमारे धार्मिक ग्रंथ जीवात्मा कहते हैं कि जीवात्मा शरीर से निकल गया उसी का नाम मृत्यु है शरीर का वियोग मृत्यु और शरीर का संयोग जन्म आगे कहते हैं कि अब इस जन्मांतर के विषय में अनेक मत हैं दूसरे जन्म के विषय में जन्मांतर का मतलब दूसरे जन्म के विषय में अनेक प्रकार के लोग विचारों को रखते हैं अनेक तरह की उनकी धारणाएं हैं कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है जैसे हमारी आजकल की जो युवा पीढ़ी है विशेष रूप से जो विद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ती है आपको 90 प्रतिशत वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे कि महाराज किसने देखा है अगला जन्म क्या होता है कोई अगला अगला जन्म ना पिछला जन्म है ना अगला जन्म में वह खाओ पियो और मस्ती मारो ऐसी उनकी बाधा होती है लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि तुम अब अब जो आए हो न अब जो आ, अब जो तुम्हारी जो सत्ता है शरीर में अगर पहले नहीं होते तुम अब कहा से आते अगर तुम पहले नहीं होते तो अब कहा से आते और इसका सीधा साधा शंका समाधान स्वामी विवेकानंद जी जो रोजड़ वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उन्हीं की बात में दोहरा दे, देता हूं वो कहते हैं अच्छा एक बात बताइए कि न्याय और अन्याय में से आप किसको अच्छा समझते है तो स्वाभाविक कोई भी व्यक्ति हो न्याय को ही अच्छा समझेगा क्योंकि न्याय की पुकार हमारी आत्मा की पुकार होती है हमें न्याय चाहिए तो न्याय अच्छा तो कहते हैं कि आप ये बताइए दूसरा प्रश्न कि फल पहले मिलता है या कर्म पहले करता है आदमी कर्म पहले करता है या उसको फल पहले मिल जाता है बाद में कर्म करता है तो स्वाभाविक सिद्धांत क्या है फल पहले मिलता है या बाद में मिलता है मतलब कर्म पहले होगा फिर बाद में मिलेगा तो तीसरा फिर प्रश्न पूछते हैं उससे हम कहते हैं कि यहां पर आप जितने भी चीजें देखते हैं जितनी भी योनिया देखते हैं और आप स्वयं अपने को देखिए तो आप कहते हैं कि कि फल बाद में मिलता है कर्म पहले होता है तो आपको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये फल है कि नहीं तो है तो तो आपने इस जन्म में तो कर्म किया ही नहीं है तो आपको ये शरीर कैसे प्राप्त हो गया तो स्वाभाविक है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें ये अच्छा या बुरा ठिकना लंबा चौड़ा ये शरीर प्राप्त हुआ तो इस तरह से स्वामी जी महाराज पुनर्जन्म की बात को एक मिनट में सुलझा देते हैं और लोग फिर ऐसे ऐसे सिर हिलाने लग जाते ही नहीं करते क्योंकि अब अगर वो ये कहता कि नहीं हम फल को भी नहीं मानते तो उसको ये कहना होगा कि ठीक है तुम फल को नहीं मानते कोई बात नहीं लोग व्यवहार में क्या चल रहा है चोरी की तो चोरी कर्म है अब उसका फल मिलता है नहीं मिलता है मिलता है तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं कि जिनका फल मिलता है चोरी है बलात्कार है ना जाने कितने प्रकार के पाप होते हैं उनका फल यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता ये अलग बात है कि रिश्वत देकर के पैसे दे करके हम छूटने की कोशिश करते हैं एक अपवाद है वो एक आदर्श व्यवस्था नहीं मानी जा सकती लेकिन आदर्श व्यवस्था क्या है कि कर्म किया तो फल उसका मिलना ही है तो इस लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ ही तो हमारा जीवन है तो इस तरह से पुनर्जन्म और परजन्म और मध्य जन्म जो है वो सिद्ध हो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि इस जन्मांतर के विषय में बहुत सारी धारणाएं बहुत सारे अपने अपने तरह के लोग मत रखते हैं विचार व्यक्त करते हैं कोई कहते हैं है ही नहीं जैसे हमारे ईसाई मुसलमान कहते हैं कि जन्म न तो पहले है अब है बाद में नहीं है अब एक जन्म में ही परमात्मा या अल्लाह उनको जन्नत दे देगा अच्छा उनसे पूछा जाए कि तुम जन्म इस जन्म में आए हो तो तुम कि, किस आधार पे आए हो तुमने कोई कर्म किया है ना इस, इसी आधार पर तो आए हो ना तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुमने कर्म जन्म में तो किया ही नहीं है और बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे ही मर जाते हैं अभी उनका जन्म हुआ और पता लगा दो घंटे बाद बच्चा मर गया तो उसने तो कुछ किया ही नहीं उसको तो जन्नत कैसे मिल जाएगी जन्नत भी तो कुछ किन्हीं ना किन्हीं कर्मों का ही फल है तो ऐसे जो एक जन्म को अगर हम मान लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं जिनका समाधान जन्मांतर मानने से ही होता है एक जन्म मानने से नहीं होता है तो कहते कोई कहते हैं कि मनुष्य का एक ही जन्म है अर्थात मरने के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता है एक तो ये धारणा है कोई कहते हैं कि जन्म अनेक है अर्थात मनुष्य को मरने पर दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है ये एक दूसरी विचारधारा चलती है और ये विचारधारा हमारी उपनिषदों में वेदों में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं चाहे भले ही अनार्थ ग्रंथ हो या आरस हो समय पुनर्जन्म की धारणा इतनी मजबूत ढंग से वहां पर दी हुई है कि प्राचीन लोग जो दूसरे देशों के जो लोग थे वो भी इस पुनर्जन्म की धारणा को मानते थे और आज भी अगर कोई आप पुस्तक पढ़ेंगे तो जो पाश्चात्य जो विद्वान हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग आत्मा को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि ये जीवन जो है एक यात्रा है इस यात्रा की समाप्ति यही नहीं है ये तो चलती रहती है तो ऐसे बहुत सारे पाश्चात्य विचारक जो है वो आत्मा को अमर मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि यहाँ हमारा जो आवागमन है वो चलता ही रहता है हम कभी समाप्त नहीं होते लेकिन फिर भी प्रसिद्ध रूप में वो ऐसा ही मानते हैं कि एक ही जन्म होता है आगे कहते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है मनुष्य का पुनर्जन्म है ये हमारा सिद्धांत यानी स्वामी जी का सिद्धांत स्वामी जी का भी क्या कहे वैदिक सिद्धांत है वेद क्या मानता है कि जन्म और पुनर्जन्म और मध्य जन्म ये चलता ही रहता है इनकी यात्रा कभी विराम नहीं होता है मोक्ष अवस्था में भी एक निश्चित अवधि तक वो घूमता फिरता रहता है उसके बाद फिर जन्म धारण कर लेता है तो आदमी का शरीर या पशु पक्षियों का शरीर ये हमें प्राप्त होता ही रहता है और जब होता रहता है तो इससे पता लग जाता है कि हमारी आत्मा का जो वस्त्र है वो वस्त्र तो सकता है गल सकता है मिट सकता है नष्ट हो सकता है तो वस्त्र परिवर्तन मात्र मृत्यु है वस्त्र परिवर्तन मात्र जन्म है और मृत्यु एक नए जन्म का प्रारंभ है इसलिए मृत्यु को बहुत से लोग उत्सव के रूप में देखते हैं कि मृत्यु एक उत्सव है एक पर्व है और लोग कई लोग जो साहसी होते हैं आतवली होते हैं वो हंसते हुए चले जाते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश में आप बहुत सारे ऐसे वीर दूसरे देशों में भी हुए हैं कि जिन्होंने मृत्यु को मृत्यु ही नहीं माना साहस से और विवेक से धैर्य से मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक सिद्धांत काम कर रहा होता है कि तुम तो मिटोगे नहीं और वस्त्र को तुम कब तक बचाओगे वस्त्र को बचाओगे कब तक कभी न कभी तो पुराना होगा ही उसका एक दिन ऐसा भी आता है कि उसको रफो भी नहीं कर सकते वो रफू करोगे तो तो वो एक जगह से सीएंगे तो दस जगह से और गल करके वो झड़ जाएगा बस तो वस्त्र और आत्मा इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग मानने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है फिर व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ता है नहीं तो नहीं बढ़ता है अगर हम ये मान लें कि नहीं जन्म तो एक ही है फिर क्यों हम परोपकार करें क्यों किसी के साथ पुण्य करें क्यों किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करें इसका कोई संबंध नहीं बैठता उसको लगता है कि नहीं मेरी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती आगे भी चल, चलती है आगे भी चलनी है और वो जब देखता है इन मनुष्योनियों में भी उन उन जन्मों को देखता है कि अस्पतालों में जाकर के देखो कुष्ठ रोगियों के अस्पताल में जाकर के देखो जो कुष्ठ रोगी होते हैं कैंसर के रोगियों को आप जाकर के देखिए कुष्ठ रोगियों को देखिए और भी जाने कितने कितनी तरह के घृणित रोग हो जाते हैं उनमें कुछ तो हमारी असावधानी होती है और कुछ हमारे आगे पीछे के कर्म भी उसमें जुड़ते हैं और तब हम ऐसे लोगों का शिकार होते हैं और फिर एक व्यक्ति विचार करता है कि अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी है कितना अच्छा शरीर दिया है विवेक दिया है मैं अच्छा बुरा सोच सकता हूँ जब वो इस बात पर विचार करता है तो उसकी फिर शुभ कर्मों की ओर लगन लग जाती है वो शुभ कर्म की ओर झुकता है तो ये सारा का सारा जो आधार है ये जब अनेक जन मानते हैं तभी इस आधार पर ये धर्म जो है वो टिकता है आगे कहते हैं कि एक जनवादियों के और अनेक जनवादियों के कथन में बहुत सी युक्ति प्रयक्तियों का आधार है अपने अपने तर्क देते हैं लोग एक जन्म वाले भी तर्क देते हैं अनेक जन्म वाले भी तर्क देते हैं तो कहते हैं कि अब उन युक्ति प्रयुक्तियों का विचार करें कहते हैं जो पूर्व पक्षी एक जन्म को सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है और अनेक जन्मवादी भी अनेक जन्मों को सिद्ध करने के लिए वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं दोनों के अपने अपने तर्क हैं तो उन तर्कों पर हमें विचार करना चाहिए न कि किसी सिद्धांत को हम अविवेक अविवेक से मान करके और अपने जन्म को बर्बाद करें कहते नहीं ऐसे नहीं उस पर विचार करें और विचार क्या, क्या करें तो कहते हैं गतानुगति को लोह क्या मतलब इसका गतानुगति को लोह रमण जी परंपरा परंपरा से जैसे मान के चलते हैं भेड़चाल कह सकते हैं तो कहते हैं कि इस न्याय से परंपरागत ज्ञान का स्वीकार करना बस जैसे हमारे घरों में या हमारे परिवारों में जैसी परंपरा चली आ रही बस हम तो आंख बन करके उसको ही मानेंगे दूसरे को हम स्वीकार नहीं करेंगे दूसरे की हम सुनेंगे ही नहीं स्वीकार करने की बात तो दूर है और ऐसे बहुत सारे लोग हमें आपको मिल जाते हैं कि उनका एक मत आग्रह रहता कि नहीं मुझ, मेरा ही मत मेरा ही विचार मेरा ही संप्रदाय मेरा ही देश मेरी ही जाति यही मेरा ही ठीक है बाकी सारे दूसरे गलत है जैसे जर्मनी का हिटलर कहता था वो क्या कहता था वो कहता था कि बस जर्मनी जर्मन वाले ही आ रही हैं। हम ही आर्य हैं बाकी सब नेक्रिस्ट हैं तो ये जो उसकी गलत विचारधारा थी इसने एक बहुत बड़े युद्ध को परिणाम दे दिया इजराइलियों को यहूदियों को बहुत तरह से यातना दे दे करके उनकी हत्या कर दी गई और बहुत बड़ा युद्ध का रूप धारण कर गया केवल इस विचार से कि हम ही अच्छे हैं हम ही आर्य है वो ये सोच रहा था कि आर्य का मतलब जर्मन जाती और हमारे वेदों में आर्य का मतलब क्या होता है कि जो भी श्रेष्ठ है जिसका भी आचरण प्रशंसनीय है जो भी आचरण अच्छा करता है समाज में उसकी प्रशंसा होती चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो वो आर्य है अब इसमें सब आ जाते हैं तो कहते हैं कि तर्क वितर्क करके निर्णय करना ये विद्वानों का मुख्य कर्तव्य एक जन्मवादी ऐसा पूर्व पक्ष करते उनका सबसे जबरदस्त जो तर्क है और आप सब जानते हैं वो यही तर्क उपस्थित करते हैं कि कि हमें पिछले जन्म में कुछ याद तो रहता नहीं है जब हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं पिछले जन्म में क्या था तो फल हम भोग रहे हैं तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है यहाँ जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो चोर को भी पता रहता है कि मैंने अमुक के घर में या अमुक की दुकान में या अमुक बैंक में या कोई भी मैंने ये अपराध किया उसको पता होता है अपने अपराध का और न्यायाधीश को भी पता होता है वकील को भी पता होता है जो गवाह होते हैं उन, उनको भी बताया जाता है तो आप देखिये कि जो अपराधी है उसको भी अपने अपराध का ज्ञान होता है कि मैंने ये अपराध किया इसलिए मुझे इस दंड संहिता की धारा के अंतर्गत मुझे ये सजा मिली अब वो दुख से भोगता है सुख से भोगता ये एक अलग प्रश्न है अब यहां जब हम कहते हैं कि अनेक जन्म होते हैं तो हमें अपने कर्म का ही पता नहीं कि हमने किस कर्म का फल इस जन्म में पाया है या पा रहा हूं तो हम कैसे विश्वास करें कि अनेक जन्म होते हैं क्योंकि न्यायाधीश और अपराधी और वकील इन सबको कर्म का पता होता है बताता है वो अपराधी और अपराधी को ही पता होता है तो स्वामी जी की भाषा में कहते हैं कि एक जन्मवादी ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं कि इस जन्म के पूर्व दूसरा जन्म होता तो उस जन्म का हाल कुछ भी स्मरण रहना चाहिए था और जबकि पूर्व जन्म का कोई स्मरण नहीं तो इससे पूर्व जन्म ना था यही कहना ठीक है स्वामी कहते हैं पूर्व पक्षी की भाषा में कि पूर्व जन्म का हमें कुछ भी स्मरण नहीं है हमें, हमें न अपनी माँ मा का नाम पता है न पिता का नाम पता है न हमें अपने परिवार का पता है मेरा कौन सा पद था कितनी प्रतिष्ठा थी कहाँ था कौन सा देश सब कुछ भी तो याद नहीं है तो इसलिए आप जो कहते हो कि पुनर्जन्म होता है या परजन्म होता है ये विश्वास लायक बात नहीं है तो स्वामी जी उत्तर क्या देते हैं कहते हैं कि हम इस पूर्व पक्ष का समाधान ऐसे करते हैं कि जीव का ज्ञान दो प्रकार का होता है और वो दो प्रकार का ज्ञान जो जीवात्मा को होता है उसमें एक तो स्वाभाविक है वो हमें कहीं से प्राप्त करना नहीं होता है वो हमें प्राप्त ही है प्राप्त ही है यानी वो कभी हमसे अप्राप्त नहीं होता स्वाभाविक ज्ञान ना तो कम होता है ना घटता है ना बढ़ता है ना मिटता है वो वैसा का वैसा ही रहता जैसे तो है जैसे जल की शीतलता आप शीतलता स्वाभाविक धर्मो अयम तो जल की जो शीतलता है वो उसका स्वाभाविक धर्म है और शीतलता ही तो जल है जल और शीतलता कोई अलग चीज थोड़ी है लेकिन हम गुणगुणी का व्यवहार करके या लोगों को समझाने के लिए कहते कि देखो आज तो जल बहुत ठंडा है वास्तव में ठंडापन और जल ये दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं वो एक ही है अरे आगनी से हाथ जल गया देखा जाए तो जलना और अग्नि कोई अलग अलग चीज नहीं है वो अग्नि ही वो अग्नि ही है जिससे जला है वो अग्नि है और जो और और अग्नि से हाथ जल गया तो जलना क्रिय जलना जो धर्म है और अग्नि जो धर्म है अग्नि जो गुण है और जलना जो गुणी है गुण है तो ये गुण गुणी का संबंध कई जगह तो अभेद मान करके करते हैं अभेद और एक होता है भेद भेद क्या है गुण अलग है गुणी अलग है ये हो गया भेद जैसे जीवात्मा चेतन है हम व्यवहार करते हैं ना जीवात्मा चेतन है अब चेतनता और जीवात्मा कोई अलग अलग थोड़ी है जो चेतन है वही तो जीवात्मा है और जो जीवात्मा है वही तो चेतन है तो कर्मदारा समाज लगाकर महान आत्मा, है। जो, आत्मा है। जो, जो आत्मा जो दोनों तो तो का हो रहा है तो यहाँ पर भी चेतन है वही आत्मा जो आत्मा है वही चेतन जो ऊषमा है वही अग्नि है जो अग्नि है वही ऊष्मा है तो स्वामी जी विभिन्न प्रकार से आगे अपने विशिष्ट तर्क देकर के इसका समाधान करेंगे अब शांति पाठ